शिवपुराण विद्वेश्वर संहिता देव यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ आदि का वर्णन भगवान शिव के द्वारा सातों वारों का निर्माण तथा उनमें देवाराधन से विभिन्न प्रकार के फलों की प्राप्ति का कथन ऋषियों ने कहा प्रभो यज्ञ ब्रह्म यज्ञ गुरु पूजा तथा ब्रह्म तृप्ति का हमारे समक्ष क्रमशः वर्णन कीजिए सूर्य जी बोले महर्षियों गृहस्थ पुरुष अग्नि में सायंकाल काल और प्रातःकाल जो चावल आदि द्रव्य की आहुति देता है उसी को अग्नि यज्ञ कहते हैं जो ब्रह्मचर्य आश्रम में स्थित है उन ब्रह्मचारियों के लिए समिधा का आधान ही अग्नि यज्ञ है वे समिधा का ही अग्नि में हवन करें ब्राह्मणों ब्रह्मचर्य आश्रम में निवास करने वाले द्विजों का जब तक विवाह न हो जाए और वे औपस अग्नि की प्रतिष्ठा न कर ले तब तक उनके लिए अग्नि में समिधा की आहुति व्रत आदि का पालन तथा विशेष आदि ही कर्तव्य हैं। यही उनके लिए अग्नि यज्ञ है जिन्होंने बाह्य अग्नि को विसर्जित करके अपने आत्मा में ही अग्नि का आरोप कर लिया है ऐसे वान प्रस्थियों और सन्यासियों के लिए यही हवन या अग्नि यज्ञ है कि वे विहित समय पर हित कर परिमित और पवित्र अन्न का भोजन कर ले ब्राह्मणों सायंकाल अग्नि के लिए दी हुई आहुति संपत्ति प्रदान करने वाली होती है ऐसा जानना चाहिए और प्रातःकाल सूर्य देव को दी हुई आहुति आयु की वृद्धि करने वाली होती है यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए दिन में अग्निदेव सूर्य में ही प्रविष्ट हो जाते हैं अतः प्रातःकाल सूर्य को दी हुई आहुति भी अग्नि यज्ञ के ही अंतर्गत है इस प्रकार यह अग्नि यज्ञ का वर्णन किया गया